नमस्कार पोलती कहानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब अर्चना चाउजी के स्वर में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 तीन साल भी लग जाते थे बुनियाद भी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने मैं छोटा था वह बड़े थे मेरी उम्र नौ साल की थी वह चौदह साल के थे उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों आदि की तस्वीरें बनाया करते कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या शब्द वाक्य 10 से 20 बार लिख डालते कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्री राधे एक घंटे तक। इसके बाद आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालो लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ वह नवी जमात में थे मैं पांचवी में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 उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल यह होता कहां थे? हमेशा यही सवाल। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ न आएगा अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं तो ऐरा गैर नथु खरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है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 इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक-एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यू खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे मुझे तो दो तीन साल ही लगते है तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता जवाब ही क्या था अपराध तो मैंने किया लताड़ कौन सा है भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे ऐसी ऐसी लगती बातें कहते ऐसे ऐसे सूखती बांट चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते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 लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा चटपट एक टाइम टेबल बना डालता बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती प्रातःकाल उठना 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना छह से आठ तक अंग्रेजी आठ से नौ तक हिसाब 9 से 9.30 तक इतिहास फिर भोजन और स्कूल 3.30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम 4 से 5 तक भूगोल 5 से 6 तक ग्रामर आधा घंटा होस्टल के सामने ही टहलना 6.30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद 9 से 10 तक हिंदी 10 से 11 तक विविध विषय फिर विश्राम मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन अवहेलना शुरू हो जाती मैदान की वह हरियाली, हवा के झोंके, फुटबॉल की की वह के वह उछल-कूद, कबड्डी दांव वॉलीबॉल वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता वह जान टाइम टेबल आख पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और का उसर मिल जाता। मैं उनके साए से से भागता, उनकी उनकी दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे आता कि उन्हें खबर हो। नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है मैं फटकार और घुड़किया खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। साला इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो हो गए, और और और मैं पास हो गया और दर्जे में में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल दो साल का अंतर रह गया मन में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लू आपकी वह घोर तपस्या कहां गई मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा हाँ अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा दिल मजबूत था अगर उन्होंने फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा आपने अपना खून जिलाकर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई भाई साहब साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े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 घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और और जो कुकर्म चाहे करे, करे। पर अभिमान न करे। नहीं। अभिमान नहीं। किया और दीन दुनिया दोनों से गया शैतान का हाल भी पढ़ाई होगा उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया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 सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए मेरे फेल होने पर मत जाओ मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जबल जबरा और जॉमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिश तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं आठ आठ हेनरी ही गुजरे हैं कौन सा कांड किस हैंनरी के समय में हुआ क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो हैनरी सातवें की जगह हैनरी आठवा लिखा और सब नंबर गायब सफाचट सिफर भी ना मिलेगा सिफर भी हो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं दर्जनों विलियम कॉडियो चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंजुम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पना अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए कोई इन निर्दयी से नहीं पूछता कि आखिर अ अ ब ब ज ज और ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा पूछिए इससे कोई प्रयोजन दुगुना नहीं चौगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से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 चार पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्नों में लिखने की क्या जरूरत मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे अपनी राह ले मगर नहीं आपको चार पन्ने रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम न हो ठीक संक्षेप में तो चार पन्ने हुए नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते नहीं तो तेज भी दौड़ी है और धीरे धीरे भी है उल्टी बात है या नहीं बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है लेकिन यह अध्यापकों को तमीज नहीं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 स्कूल का समय निकट था नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताजुब लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की जो बनी गई खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता था। पढ़ता भी, मगर बहुत कम। बस इतना ही कि रोज का टॉपिक पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े अपने ऊपर जो विश्वास पैदा था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का साजीवन कटने लगा फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल खुद अचरज हुआ भाई साहब ने तक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे दस बजे रात तक इधर चार बजे भोर से उधर छ से साढ़े नौ बजे तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए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 एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य लेकिन वह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं धनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से भी पास हो जाता हूँ अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा भी तो बहुत कम मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा पढ़ू या ना पढ़ू मेरी तकदीर बलवान है इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया मुझे कनकोवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंग बाजी की ही भेंट होता था फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकोवे उड़ाता था मांझा देना कन्ने बांधना पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकोवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो बालकों की पूरी सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है न मोटर कारें हैं न ट्राम न गाड़िया सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो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 मैं कितने ही मिडिल चियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौ के लिए दौड़ रहे हो मुझे तुम्हारी इसका मकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें कोई शक नहीं लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होंगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं। और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं लेकिन यह तुम्हारी गलती है तुमसे पांच साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का भी यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ लेकिन मुझमें और तुम में जो पांच साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे साल बड़ा हूं और हमेशा मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम एम और डी लीट और डीफिल ही क्यों ना हो जाओ समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती दुनिया देखने से आती है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 दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुम्ब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर नौ आदमी थे अपने हेडमास्टर साहब कोई हेडमा है कि नहीं और यहाँ के एमे नहीं ऑक्सफोर्ड के एक हजार रूपए पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है उनकी बूढ़ी माँ हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई पहले खुद घर का इंतजाम करते थे खर्च पूरा न पड़ता था कर्जदार रहते थे जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे अगर तुम यू न मानोगे तो मैं थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूं मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है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 मेरा भी जी लल चाहता है लेकिन करूं क्या खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है से उसी वक्त एक कटा हुआ हमारे ऊपर से गुजरा उसकी डोर लटक रही थी लड़कों का एक गोल झुंड पीछे पीछे दौड़ा चला आता था भाई साहब लंबे हैं ही उछल उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था धन्यवाद